आचार्य शिष्याशय तबदनेकोपदेश दर्श भगवाजुन पुष्टवा आचार्यशिष्यक उपदेश करना चाहिए अज्ञान अज्ञान अज्ञान जब जब तक ही। और जब तक और जगतक विवेकता नहीं हुआ तब तक उपदेश करना चाहिए तावध अनेक कथा उपदेश कर अनेक प्रकार उपदेश करना चाहिए ज्ञान होने तक इस दर्शय इसको दिखाने के लिए भगवान अर्जुन ने से पूछा शिष्य से शास्त्रार्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बहुत पृचक अर्जुन है शिष्य तो शास्त्र के अर्थ शास्त्रार्थ का ग्रहण ज्ञान अग्रहण अज्ञान ज्ञान कीर्ति हुआ या नहीं हुआ ऐसे विवेक भूत बहुत सा बुद्धि जानने की इच्छा थे उपायकरणिप्राय अग्रहण ज्ञाते यदि अर्थ ग्रहण नहीं हुआ ज्ञान नहीं हुआ ऐसे जानने पर पुनर्ग्राह फिर ज्ञान कराऊंगा उपाय तरण आप अन्य उपाय से फिर उसका ज्ञान कराऊंगा ये कुछ नगर का अभिप्राय है शिष्य से उत्तम ग्रहित तभी तम प्रति अवजारून्य में आचार्य सूचितम तव उचित क्या हो यदि उत्तम ग्रहित नेत उपदेश किया गया शिष्य यदि ग्रहण करने के लिए समर्थन नहीं है, तो सभी तम प्रति औदासन्य आचार्य सूचितम आचार्य उसके प्रति उदासन होना चाहिए कह दिया ग्रहण करे या नहीं करे कस्य मंत्र बुद्धि शिष्य मंत्र बुद्धि मंदा बुद्धिदे मंत्र बुद्धि वाला उपदेश करने पर उद्रहण नहीं करता है तो उदासीन होना चाहिए ऐसा शंका से कहते है यत्नातर च आस्था है शिष्य कृतार्थ कर्तव्य जैसे आचार्य धर्म प्रदर्शित हो जाते भगवान बात करते आचार्य के धर्म है यत्नातर च आस्था अन्य यत्न को लेकर के यत्न करके शिष्य कृतार्थ करते शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए ज्ञान होने तक उपदेश करना चाहिए यह क्या धर्म इसलिए भगवान पूछते कच्चिस्व पार्थ तयकाग्रेन चेतसा कच्चि कच्चिज्ञान समोह प्रनशेदन कच्चिजय कच्ची ये तो तो कच्ची अज्ञान कोमल प्रश्न किले प्रश्न करने हे लिए पार्थ तवया कारगर चेतसा स्त कचिथे अज्ञान समोह समूह प्र न्याग्रस्त से सुना अज्ञान अज्ञानजन्मसमूह क्या नष्ट हो गया कच्चि कोश्न तमें गाचस्ते भाष्य में कच्चि किमेत तो मैं सूत मैंने जो कहा कहावण अवधारितम क्षेत्र कार्य श्रवण करके निश्चय क्या है तो एक चेतन एक चित्त क्या सुना प्रमा प्रमा सिंदा क्या प्रमाद अठव विवेक प्रमा कच्चिमूहान विचिभा उसमें अभिव्यक्त भाव है और नहीं विचित्त भाव समूह का अर्थ विचित्त भाव भ्रम है विचित्त भाव चित्त का विचित होना वैचित्य होना चित्त ब्रह्म हो जाना उसका अर्थ अविवेकता स्वाभाविक नवि क्या नष्ट हो गया चीता नहीं द्वितीय किम पदम पूर्व से व्याख्यानत संपजते किम किम श्रवणवितर्थाग्रणचा कि व्याख्यान कचिद प्रश्न विभजते द्वितीय कच्चिज्ञानसम नज्ञसमूह नष्ट हो गया मोह दशेति मोह के लिए प्रश्न क्यों करते उसकी के से देखा थे यदर तो एम शास्त्र श्रवर्ण आय सब इसलिए तो शास्त्र श्रवर्ण के लिए थे सर मोहनिवृत्ति के लिए और मामा जो उपदेष तो आये सर उपदेश करने के लिए जो प्रयत्न ही अभी जिसके लिए मोहनिवृत्ति के लिए ये प्रभुत्व से एक तो भन तुम्हारे लिए उपदेश करने के लिए जो तो प्रभुत्व में हूँ और तुम्हारे सवर्ण के आय जिसके लिए यह अज्ञान स्वाभाविक क्या नष्ट हो गया ज्ञान प्रेमोपदात्मज्ञान सेह विपरसित भगवता भगवत पिताषयन अर्जुन विज्ञातवाह प्रेम उपदिषा आत्मज्ञान से प्रेम से स्नेह से जिससे उपदिष्ट आत्मज्ञान अज्ञान संदेह विपरियास रहित अज्ञान आवरण सज्जन संशय और विपरीत ज्ञान उससे रहित आत्मज्ञान ये दृढ़ ज्ञान होता है फिर तथा भगवत अनुग्रह प्राप्ति कथन ये पूछा गया अर्जुन कहता है आपके अनुग्रह से प्राप्त हुआ अनुग्रहण प्राप्ति कथन भगवंत परित्सैष्यन भगवान को खुशी करने के लिए अर्जुन विज्ञापित तो अर्जुन ने ज्ञान कराया बताया अर्जुन उवाचु नष्ट मोह स्मृति ला तत्प्रदा स्थिति गेह्ये वचन नष्टो च्युत तत्सा स्मृति लकसंदेह स्थित तव वचन करोह नष्ट अज्ञान नष्ट अस्मृतिर आत्मस्वरूप का स्मरण प्राप्त कृपा से रहित होकर के तो करूंगा नष्टो सेमो समस्त संसारान समूर्ण संसारिक मोह सागरीय सागर इतर जैसे दुस्तरे मोह वो नष्ट वीका अज्ञानोत्थि नष्ट में स्पष्ट अज्ञानजन तो जो अविवे मोह वो नष्ट हो चेत स्पष्ट करते समस्त संसार संसार संसारोष् स्वयज्योतिषी प्रतीचि ब्रह्मी अद्याम विद्यापन नव विदिता प्रकाशयती म आत्मा है स्वयं प्रकाश है स्वयं जो किसी प्रती की प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, है। अविद्या विद्या अपनयति विद्या ज्ञान क्या करते हैं ज्ञान अविद्या भ्रम अपनयी अविद्या अविद्याजन्यम को नष्ट कर देगा ब्रह्मकार रूपये न पर अहमअस्म ब्रह्म संशय विपर रहित ज्ञान अविद्या भ्रम को नष्ट कर दे न अविदितम प्रकाश है अज्ञात वस्तु को कुछ प्रकाश करेगा ब्रह्म ज्ञान इसका नहीं स्वयं प्रकाश ब्रह्म है वृत्ति व्यापति माने से अज्ञान की निवृत्ति वृत्ति से हो जाएगी और स्वयं प्रकाश रूप से ब्रह्म उसको प्रकाश करेगा ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं घटका का जब ज्ञान होता है घटाकार वृत्ति होती है घटाकार वृत्ति से घटा अज्ञान ज्ञान की निवृति होती है और घट जड़ होने से घट को प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको फॉलो प्रे उसके द्वारा घट में अतिशय प्रकाश आता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य अतिशय अतिशयवत्व घट में क्योंकि घट जड़ है तो घट को प्रकाश करता है फल व्याप्ति मानते हैं किंतु ब्रह्म में फलव्याप्ति नहीं इसका नहीं केवल वृत्ति व्याप्ति ब्रह्माकार वृत्ति जिससे अज्ञान की निवृत्ति आवरण की निवृत्ति हो जाएगी आवरण की निवृत्ति होने से ही ब्रह्मशय प्रकाश होने से ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय वत्व ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिफलन होगा चैतन्य प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है ब्रह्म में वित्तीय प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय नहीं आने से ये फल व्याप्ति नहीं है अर्थात वित्ती चैतन्य ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता ब्रह्म स्वयं प्रकाश माना उनसे जैसे प्रदीप राय प्रकाश करता है दिन सूर्य होने पर प्रदीप रहने पर भी सूर्य को प्रकाश नहीं कर ठीक इसी प्रकार स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसको वित्तीय प्रतिफलित चैतन्य प्रकाश नहीं करता है प्रति चैतन फल तर्जन अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है इसलिए फल व्यक्ति नहीं है और विदिश अज्ञान को तो कुछ प्रकाश करता है ज्ञान ऐसा नहीं इसी में आनकर कहते स्मृतिश्च आत्म तत्व विषय लब्धा आत्मतत्व विषय स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा कहने से और नया ज्ञान कुछ नहीं है स्मरण हुआ देहादि अनात्मबुद्धि नष्ट होगी अभी ज्याभ्रम नष्ट हो गया तो आत्मन तत्व विषय स्मृति लब्धा स्मृति लाभ है क्या है स्मृतिलाभो हो क्या होगा यहाँ लाभ सर्वृदयग्रंथिना प्रमुख लाभ प्राप्त नैंग्रंथिख्योगाग्य स्मृतिलाधेग्रंथिख्य विद्य हृदयग्रंथि सामने मोहनाथ स्मृति प्रतिलंबे असाधारण कारण मोहब्रम की निवृत्ति के लिए आत्मतत्व की स्मृति प्राप्ति के लिए असाधारण कारण करते होकर के मुझे प्राप्त हुआ प्रकृत प्रश्न प्रतिवचन लब्धम कथे ये प्रश्न उत्तर भगवान का प्रश्न और जुन का उत्तर इसे जो अर्थ प्राप्त सिद्ध हुआ कथन करते भगवान तो वास्तव्य अन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचन सर्वशास्त्र ज्ञान फल एवद निवृति के विषय में प्रश्न भगवान का प्रश्न है क्वचित अज्ञान समूह प्रन से जान गया अज्ञानजन्य मोह क्या नष्ट हो गया ये प्रश्न है मोहनास विषय का प्रश्न और उत्तर है नष्ट मोहुन करता मोहन नष्ट हो गया तो मोहन मोहनाश विषय प्रश्न उत्तर इससे क्या दर्शित होता है सर्व सर्वशास्त्रा ज्ञान फलद गीताशास्त्र ज्ञान का फल संपूर्ण शास्त्र की अर्थ ज्ञान का ही फल है मोह निवृत्ति ये निश्चित दर्शित होती हिम मोहनिवृत्ति अज्ञान जन मोहनिवृत्ति फल है यदुत अज्ञान समूहनाश यहाँ पाठ निश्चित दर्शित होती यदुत अज्ञान हो। कहीं पाते पाठ यद तो मोहनाश आत्मस्मृतिलाभ ज्ञान से मोह निवृत्तिरात्मस्मृतिलाभ एक संपूर्ण शास्त्र अर्थज्ञानिक फल यदु स्मृति प्रतिलभादशेषि विपन्मुख सणमा स्मृति प्राप्त होने से संपूर्ण हृदय ग्रंथि का नाश हो जाता है इसे प्रमाण कहते तथा अनात्मित शोचाम आत्मज्ञान है न सर्वग्रंथि विप्रमुख सत्य माया मैं अज्ञान या नारद कहते सन तुम विश अनात्मविद शोक को प्राप्त करता हूँ ऐसा कथन करके आत्मज्ञान से सर्वग्रंथि विप्रमुख निवृत्ति कही ज्ञान अज्ञान तत्कार निवृत्त हो की संवादित ज्ञान से अज्ञान अज्ञान के कार्य की, की निवृत्ति हो जाती है इसमें अन्य सूचि प्रमाण समाध देते हृदय छिद्यंते हो जाते संशय तो मोह कह शोक एकत्व होने पश्यता जीविकाव्य शोक मोह का अभाव एकत्र साक्षात कर ज्ञान होने के बाद भगवत तो अनुग्रहा अज्ञानकृत मोहदातर आत्मज्ञान प्रतिलब्धे तदाज्ञा प्रतिष्ठम उत्तरार्धर भगवत से ही अज्ञान अज्ञानकृत मोह का दाह ज्ञान सेवा दाह के अनतर जब मोह नष्ट हो गया आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तोह अर्जुन कह सह आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं होती जैसे आज्ञा करेंगे इसी अथ इधान तस्थास्म आपके हो। हा हा है। जिसका सन्देसो नष्ट होगी तथा तब जो कहा गया अर्जुन ने कहा उसका तात्पर्य कहते भगवान मत प्रसादार्थ तो तो तो कृतार्थ हो नमें कर्तव्य कर्तव्य मस्ती थे अभिप्राय आपके प्रसाद कृपा से कृतार्थ हो गया मेरा कोई कर्तव्य नहीं इसलिए आप जो कहें हम करेंगे अपना कोई कर्तव्य जब तक है तब तक वो आपकी आज्ञा पालन करने में कुछ रहता है मे सब करना है मेरा ये कर्तव्य है अरे मेरा कोई कर्तव्य नहीं अभी आप जैसे कहे वही करेंगे ये अभिप्राय शास्त्र पिछाप्ते सब अश्मा संजय वचन कपयुक्त तो आवश्यक शास्त्रार्थ समाप्त होने पर अभी अवस्था में संजय का शब्द का उपयोग है पे, पे उपयुक्त होता है वचन तो तो कथा परिषद शास्त्रार्थ समाप्त हो गया अर्थ इधानी कथा सम्बंध प्रदर्शनार्थन संजय हुआ कथा का संबंध दिखाने के लिए कथा संबंध आरंभ हुआ था, था। और संजय के प्रश्न उसको दिखाने के लिए अभी कथा संजय कहता तो है वासुदेवस्टर तीता पार्थस्था अर्जुन से, से, से, से, से, से, से महात्मु संजय उवाच जय उवाचय उवाचं वासुदेव से पार्थ से महात्म वासुदेव पार्थ महात्म संवाद मम सभुत रोम हर्षण संवाद्रौ सुत रोमर्षण वासुदेव पार्थ महात्म संवाद मीम्रौद्भुत रोम हर्षण अहम वासुदेवस्य महात्मन पार्थ अद्भुतर्षण संवाद अश्रउुना भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन का अभुतर्षण संवाद इमं अश्रउमें वासुदेवस्य ये सर्वे से से जानकुअ से, क्षिद्रबुद्धि क्षुद्रबुद्धि न क्षुद्रुद्ध अक्षुद्रबुद्धि महाना अंतक महात्म सर्वाधिकारी गुणसंपन्न से महात्मन, आधिक गुणसंपन्न है अर्जुन सबसे, है। सबसे है सम्यक वाद संवादकावाद द्वितिया प्रश्न प्रतिवनिधान प्रश्नोत्तर कथम आत्मतरूपण अनुक्रांत अभूत जो कहा गया अद्भुत साख आश्चर्य करने वाले रोमहर्षण रोम हृष्य पुल की अन्य रोमर्षण खुशी देने वाले आनंद कर्नेन अस्से संवाद के मैंने सुना वाच्य हम वासुदेव से पार्थस्य च महात्मन भारत से महात्में संवादमीम यथोकम अश्रो इसा सामा को मैंने सुना आश्चर्य अश्रोशन का शुकवानस्म अद्भुत कास्मयक आश्चर्यजनक है इस संवाद स्मर से प्रकृष्ठ संवाद कथम अश्रौसिरा प्रक संवाद कैशा नहीं चुनाचम व्यास प्रसादानेतुह्यमहराश्ना अहम गुह्यंरा साक्षाकथय स्वयं, स्वयं।, स्वयं। योगं योगं कृष्णात् कृष्णात् साक्षात् साक्षात् स्वयं अहम् गुह्यं स्वयं प्रसाद उतवा यह गुह्य गोपनीय है परम योगम, साक्षात साक्षात कथन करते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वयं अहम व्यास प्रसादा व्यास जी की कृपा से उनके द्वारा दिव्य चक्ष व्यास प्रसादा व्यास प्रसाद से क्य से तिव्य चक्ष दिव्य चक्ष प्राप्त होने से ये परम योगम एक पदम संवादपरक्षलिंग नैतव्य पदे तो शुकवाद के साथ अन्य होगा तो इसे करना पुंगत वादाथ रह, रह पर रहस्यू काम पुरुषा परम, परम पुरुषा का उपाय साधन होने पर अतिशयन गुह्यम कर सकते परम पुरुषार्थक साधन से परकहसते अथा अतिशयन गुह्य रहस्य योग का कर्मच योग कहा गया गीता ज्ञान योग कर्मयोग योग का कर्म तो ये संवादको कैसे योग कहा गया ग्रंथ को तदर्थवाद अय संवाद योग उत्तर तो ज्ञान के लिए कर्म के लिए होने से संवाद योग कहा का अथवा चित्तवृत्तिरोध से योग से अंग संवाद योग अर्थात चित्तवृत्ति निरुद्ध योग है उसका ये संवाद अंग है इससे ही चित्तवृत्ति है इसलिए योग का, का संवादम योगा नाम ईश्वर योगेश्वर योगेश्वर तद अनुग्रह हेतु स्वाद योगियों में तेस्तर योग से मतलब तैयार करके योगी नाम ईश्वर है योगीश्वर तद अनुग्रह तो योगियों के ऊपर अनुग्रह का कारण परमात्मा योग तल तोग और योग फल परमात्मा से प्राप्त होता है तत साक्षात व्यवधान ने श्रोतवान ऐसे योगेश्वरा परमात्मा से साक्षात का अव्यवधान साक्षात मैंने सुना व्यवधान से नहीं वो किसको कहा वो किसको कहा इसे विश्व नहीं तो व्यवधान होता है समझ कर तो मैं साक्षात अव्यवधान साक्षात न न परंपरया परंपराशन योगेश्तंथोपयोगवादमीम योगमेव अतः संवाद से योग योगे कथन करते योग्वरी ससा न परंपराशन स्वयं पर अतिरस्कृत ज्ञानेश्वरी कथयत व्यासख्या स्वयं सुना नहीं नहीं स्वयन परमेश्वरे अतिरस्कृत ज्ञानेश्वरीपेण कथयत परमात्मा स्वयं कहते, तो तो कहते, तो। कहते जिनका ज्ञान ऐश्वर्य तिरस्कृत नहीं ऐसा स्वयं कथन करते व्याख्यान करते स्वयं सुना सैन साक्षात् यथोत्तम संवाद भगवत सुम उपेक्षसे नित्या ये संवाद भगवान से सुनकर कि क्या अपेक्षा कर देते रहो समझौत नहीं राजन राजस्मृत संस्मृत संवाद मम अद्भुत संवाद केशवार्जुनो पुण्य पश्या च मुहुर्मुशन राजस्म संस्कृत संवाद केजुनो हे राज केशवाजुनोण्यूतम संवाद केशवार्जुन अभुत संवाद जो करे श्रवण से पुण्य होने वाले संस्मरण करते हुए मुहुर् मुहुर् हृष्ण हाष्य को प्राप्त कर्ता हे राज संस्मृत संस्मृत संवाद निम्भुत बार बार स्मरणकर्तृ केशवार्जुन पुण्य संवाद पुण्य श्रवण पापर ये श्रवण से पापनकाले पुण्य करके हृष्ण को प्राप्त करता मोह मुहुर्मु मुहु। प्रतिशण पुण्य साधय पुण्य के श्रवण पापर तापर तो राजन सबसे परेशान ये विश्व्यूपन अर्जुनाय भगवान् दर्शितवान् भगवान दर्शित ध्याना तदिद विश्व नामक शगुण स्वरूप भगवान भगवान् अर्जुन को दिखाया था थाादशध्यान ध्यानाथम ध्यान के लिए बताया सगुण ध्यान के लिए अब इसकी स्तुति करता है संजय तस्मृत संस्मृत रूपम्भुत हरे विस्मयो में महान राजन हृष्ण विस्मयो में तर अत्यभुतम रूपम संस्मृत संस्मृत मैं महान विस्म पुनः पुनः बहुत आश्चर्य होता है बार बार हर्षको का हरे अत्यदुतम रूपम संस्मृत नाशनी तस्मृत्य संस्मृत रूपम अत्य्दुतम हरे अत्यादुत विस्में मे महानाजन बड़े में विस्म आस्तार च पुनः पुनः बार बार फसल प्राप्त करता क्या में में हरे दृष्णाजुन्योनरनायनों संवाद से प्राण्यामत्कर्ष दर्शय दोनों कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायणय हो भगवान श्री कृष्ण नारायण अर्जुनय नर नर नारायण विश्व अभिननाथ कृष्ण अर्जुन दोनों इनका जो संवाद प्राण्यामाण हे परमोत्कर्ष दस परमोत्कर्ष देखा दे किम बहुना क्या बहुत अधिक कहना है यत्र यत्र यत्र योगेश्वर योगेश्वर धर योगे धनु तत्र विजयो तत्र श्रीर्जय भूतिर्ध्रुवाणी ठा श्रीजय योगेशर कृष्ण यत्र तत्र युर्धर पार्थ त्र श्री विजय भूतिर्धवानीतिर्ममती इमर निश्चय योगेश्वर कृष्ण धनु तो श्रीलक्ष्मी विजय ऐश्वर्य किस्पक्षर योगाईयुवका ईश्वरी सत्वत तत्पत्वादयोग बीज से सर्वयोग का बीज कारण उससे उत्पन्न होता है परमात्मा को योग कथम सर्वेशा योगा ईश्वर है भगवान सर्वयोगा ईश्वर कैसे योगी तो योग्य अर्थ हो जाएगा न तस्त परन्तु योगियों का ईश्वर कैसे होगा तथा तत्प्रभवत्वाद सर्वयोग बीज से सर्वयोग बीज आगे टीका में सर्वयोग ज्ञानम कर्म से स्वयं शास्त्रीय ज्ञान वैराग्यादि बीज कारण ही ज्ञान और कर्म का सर्वयोग हो गया ज्ञान कर्म उसका बीज शास्त्रीय ज्ञान वैराग्यादि तभी भगवत अभिनम भगवत के अधिनय तब अनुग्रह विन से तबाथ परमात्मा के अनुग्रह के बिना ज्ञान वैराग्य नहीं होगा इसलिए वेदांता श्रवण करते समय परमात्मा की आराधना उपासना करनी चाहिए उनको चिंता के बिना नहीं होता है अतो है तो योग तत्लोर भगवत अनुग्रह तत्वा फल भगवान अनुग्रह के अधिन उनसे भगवतो योगेश्वर योगेश्वर योगे भगवान कृष्ण यत्र पार्थ यशन पक्ष धन योगेश्वर कृष्ण हो गे पार्थो धनुरे धनुधरे गांधी वन गांधी व नामक धनुवाल त्री तस्डवाईज त्रव भूति श्री विशेष विस्तारो विस्त भूतिर्ध्रुवा अभ्यचारिण नीतिर्नय मतिर्मा त्री वही पांडवों के पक्ष में श्री जय श्री विजय त्रव भूति विजयो, भिस्तार, भिस्तार। है लक्ष्मी विस्तार विस्तार विशेष मति ऐश्वर्य तत्व ध्रवकाचारणनीति मा मतीरा निचय श्रीकाशल विजय पर ई का अलक्ष्मी विजय परमोत्कर्ष राजपुत्रु विजयाशा क्षिथिली धृतराष्ट्रे राजा अपने पुत्र के विजय की आशा में बैठा है वो आशा के शीतिल करके ढिला जय प्राप्ति की उपस पांडव में जय है अत्य अवश्य ही उपकार करतेमरान उपाय भाव निष्ठा प्रतिष्ठा कर्मनष्ठा उपाय ज्ञानन दो निष्ठा प्रति गीता है <laughs> ज्ञानन हेतु परंपरा ज्ञान निष्ठा तो साक्षाद मुख्य ज्ञान निष्ठा साक्षा मुख्य कहते हैं इति उपसाह उत्तम शास्त्र उपसंहार करने के लिए इति ममा इति एवं आगे इति देते तो हैं करने के लिए इति श्री परम परमहंस परमहंसपरिराज काचार्य पूज्यपाद श्रीमद्दार्य श्री भाष्य मुख्य अंधे गोचरी तीन कांडे संसोनाध्याय कांड्रयात शास्त्रोचर गोचरम पदार्थ और वाक्यार्थों का विषय करने वाले प्रथम छे अध्याय है तम पदार्थों का विषय करने वाले द्वितीय छे अध्याय है तत्पदार्थों विषय करने वाले और तृतीय छ्याय त्रयोदश से वाक्यार्थों के विषय करने वाले एकत्व के विषय करने वाले तत्व सप्तमसी वाक्यर्थ महावाक्य महावाक्य अर्थ से ज्ञान और अर्थ ज्ञान हो तो मुख्य तो पदार्थ को विषय करने वाले आदि मध्य सटका वाक्यार्थ दोनों की एकता के विषय करने वाले अंतिम आदि सट का आदि मध्याशु व्याख्या का विषय हो गया आदि मध्याशु आदि अध्याय तीन में शास्त्र कांड त्रयात्मक साध गोचरण व्याख्या व्याख्या का विषय हुआ तम पदार्थ तत्पदार्थ और वाक्यार्थ आगे स्लोक बोलो संक्षेप लक्षण ही अध्याय के द्वारा ये संक्षेप विस्तार अर्थ उपादित सब अध्यायों के द्वारा संक्षेप विस्तार के द्वारा जो अर्थ कहा गया है अंतिम लक्षण अंतिम लक्षण अंतिमाध्याय अष्टादश अध्याय के द्वारा करके कहा गया संक्षिप्त संक्षिपकर के कार्य शागुल कृड़ित गीताशा नवत्थमृत वैकुंठकोद्भव श्रीकंठानाम वन मुनिम निष्ठा दयाद्यूषित मती प्रसाद जननी साक्षात्तरती मुख्ये परिवशा सती प्रतिदिन श्रीकृत महानी निष्ठा प्रसाद जननी साक्षात्तमी गीता शास्त्र महानवोत्तम अमृतम गीता शास्त्र महानव समुद्र उसे उत्पन्न है अमृतम तो महा महानवोत्तम अमृतम वो अमृत कैसे वैकुंठ कंठोम वैकुंठ भगवान विष्णु के कंठ से निकला अमृत है गीता शास्त्र उप समुद्र से उत्पन्न तो अमृत है भगवान विष्णु के कंठ से निकला श्रीकंठपरना श्रीकंठेपरनांदिष्ठाद्योतिम द्योति ये मुनि शास्त्र अमृत दोषा प्रकर्ति ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा निष्ठा यत्र प्र, जननी साक्षात्तर मसादजन निष्ठा ज्ञान प्रसाद जनषा साक्षात्कार ज्ञान कर मुख्य परिवशा जो ज्ञान निष्ठा मुख्य में परिवशान करती मुक्षे द्वितीय हे बुधा एक तद प्रतिदिन से वी शास्त्र को प्रतिदिन अमृत को प्रतिदिन सेवन करो जो वैकुंठ कंठोद्रवम गीता शास्त्र महान महानवोत्थम अमृतम जिसकी व्याख्या श्रीकंठ परिणाम के द्वारा किया गया जिसमें निष्ठा दूषित है जो साक्षात्कार कराने वाली ज्ञान है मुख्य में परिवर्तन करती उसके प्रतिदिन हम से, से आगे बोलो आचार पादाना। गीता आचार्य पादान प्राचीन आचार्यों पादों की पदवीं अनुगछता उनके पद चिन्ह के पीछे हम चलते हुए अथा प्राचीन आचार्यों ने जैसे ही व्याख्या की उसके पीछे पीछे उनको अनुसरण करते हुए गीता भाषते टीका कृपा मैया गीतावास में मैंने टीका लिखी पुरुषोत्तम टीकताम पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ टीकताम टिक्री करते जाने उसको तो ग्रहण करे ये आनंद गिरी भगवान जहाँ मंगलाचरण करते पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ की तुति करते हैं वो वहाँ रहे होंगे अथवा उधर के होंगे ऐसे बहुत शास्त्र ने क्या आया इति श्रीमत्परमसपरिराजकाचार्य शुद्धानंद पूज्यपादचिष भगवदाननंदगी विरचि श्री गीताभाष विवेचनेष्टादश्याय धो मि संभव यम शर्मेन्द्रो बृहस्पति सन्ो विष्णु